भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है राम है? मर्यादा शब्द है और पुरुषोत्तम शब्द है मर्यादा शब्द धर्मवाचक पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्मवाचक तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का अर्थ है समस्त वेदार्थ क्योंकि पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा प्रश्लेष आकार का अथात अधर्म जिज्ञासा अथातः धर्म जिज्ञासा धर्म ज्ञान के लिए अधर्म का भी तो ज्ञान चाहिए ना संग्रह त्याग नाते कछ गुण दोष बखाने अधर्म का त्याग होगा धर्म का अनुष्ठान होगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब्रह्म जिज्ञासा भी <laughs> क्योंकि अब्रह्म माने अनात्म वस्तु दृश्य कोटि का पदार्थ उससे विविप्त ब्रह्म का निर्णय कब होगा जब अब्रह्म का भी ज्ञान होगा तो धर्म और ब्रह्म वेदार्थ हैं। धर्म और ब्रह्म ये अपूर्व हैं वेदार्थ अपूर्व का अर्थ है, है प्रमाणांतर से अनादिगत, अबाधित अर्थ अपूर्व का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध न हो और बाधित भी न हो उसका नाम अपूर्व होता है दर्शन शास्त्र में तो आप प्रश्न उठता है कि मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है तो भगवान राम समग्र वेदावतार हैं वेदार्थ हैं स्वयं प्रभु परमात्मा के अवतार हैं और भगवान राम भद्र के लिए धर्मस्वरूप का धर्म स्वरूप कहा रामो विग्रहवान धर्म है तो धर्म और ब्रह्म दोनों के अवतार होने के कारण रामलला को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं रामलला की याद क्यों आ गई अभी समाचार पत्र वाले आ गए थे खुदाई को लेकर हाँ तो हम लोगों का उपयोग करना चाहते हैं ने? कुछ भमंडर कर दें इनके नाम पर खैर तो हमने अपना वक्तव्य दिया अब इनको कहते हैं लीला पुरुषोत्तम इनको श्री कृष्ण भगवान को लीला और पुरुषोत्तम विचित्र बात अच्छा दोनों के आगे चंद्र जुड़ जाता है राम चंद्र श्री राम चंद्र कृपालू भजमन और श्री कृष्ण चंद्र परमानंद ये सब तो कहते हैं लेकिन कई बार हमने यहां कहा कि राम भद्र तो शब्द है रामचरितमानस में भी और उधर भी लेकिन कृष्ण भद्र शब्द कहीं मिला क्या भद्र शब्द ही भद्रा लगता है कृष्ण शब्द के साथ जुड़ जाने पर क्योंकि वह मर्यादा नहीं है लीला पुरुषोत्तम है मर्यादा होने पर भी लीला की प्रचुरता है प्रधानता है तो कृष्ण भद्र कहना बलभद्र तक तो ठीक है कृष्ण भाद्र नहीं है। क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है जी इसीलिए बड़ी विचित्र बात हुई द्वापर और कली की संधि में कृष्ण अवतार होता है तो हेलो हेलो हमको तो लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेना है वेदार्थ तो पूरा अवतीर्ण होना चाहिए ना तो धर्मराज को फोन किया भगवान श्री कृष्ण आधुनिक भाषा में कि वो धर्म का अभिनय कौन करेगा आप आ जाओ। नहीं। आप आ आ जाओ जाओ क्योंकि लीला पक्ष का निर्वाह करते समय मर्यादा का अतिक्रमण होगा कहीं ना कहीं होगा ही तो दोनों बात नहीं बन सकती एक व्यक्ति से एक काला बच्चे दोनों संग भुआलु सब ठठाओ फुलायू तो वहां धर्मराज को धर्म के रूप में अवतार लेना पड़ा और श्री कृष्ण चंद्र पर वहां तो दोनों का निर्वाह हो गया तो यहाँ पर कहा गया अनाग्रात पंकज का अर्थ क्या किया गौड़ी संप्रदाय के मनीषियों ने टीकाकारों ने कि इससे पहले तो कृष्णा अवतार हुआ नहीं इससे पहले तो कृष्ण अवतार नहीं हुआ ना तो अपूर्व अवतार है अवतार है ना इसलिए ये जो श्री कृष्ण विग्रह एक कमल के रूप में है तुल्य है इसका आग्रहण मुनिंद्र रूप भ्रमर को आज तक हुआ ही नहीं अपूर्व है इससे श्री कृष्ण तो अपूर्व है क्योंकि कृष्णस तो भगवान स्वयं स्वयं हमारे श्री गुरुदेव दार्शनिक धरातल पर इस वचन का अर्थ और ढंग से करते थे वो कहते थे ये तो बिल्कुल ठीक है या? लेकिन और ढंग से क्या करते थे इस पर ध्यान दीजिए मधुसूदन सरस्वती जी ने जो शिव महिन्न स्त्रोत्र की टीका की है उसके आधार पर श्री गुरुदेव के वचनों के आधार पर कुछ देर हम बोलेंगे गुरुदेव कहते थे कि प्रतिविज्ञा का विषय कौन कौन नहीं होता प्रतिभिज्ञा का अर्थ क्या होता है जिसका विज्ञान दर्शन अनुभव हमको पहले हो चुका और पुनः अनुभव हो रहा हो और अनुसंधान बना हुआ हो कि यह वही है हा? इसी का नाम प्रत्यभिज्ञा है स्वयं देव वह यह देवदत्त है इसका नाम प्रत्यभिज्ञा है तो प्रतिभिज्ञा कहा संभव है कहा संभव नहीं है इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को अनाग्रहत पंकज कहा गया तो उस पर विचार करना चाहिए जो तो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हैं, उनके यहाँ प्रतिभिज्ञा प्रमाण नहीं है क्योंकि क्षण भर तो वस्तु का जीवन है द्वितीय क्षण में रहे तृतीय क्षण में रहे तब तो स्वयं की बात बने ना स्वयं देवदत्ता या प्रतिज्ञा भीज्या, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों के मत में भ्रम है प्रमाण ही है इसलिए उनके यहाँ प्रति वास्तव में संभव नहीं है इधर जो जगत को कारी कोटि का मानते हैं उनकी दृष्टि में भी प्रतिभिज्ञा घटपटादि सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र आदि स्त्री पुत्र आदि को लेकर भ्रम ही है श्री भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंध में कई उदाहरण दिया उद्धव जी के प्रति यह वही जल की धारा है यह वही जी दीप शिखा है यह वही देवदत्त है यहाँ पर प्रतिभिज्ञान भ्रम है क्योंकि जब कारी कोटि का पदार्थ है तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है भले ही क्षणिक न हो क्षणिक ना हो एक क्षण से अधिक रहता हो पदार्थ लेकिन जब कारिकोटि का है तो सवयव है सवयव है तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है इसलिए यह जो घटपट आदि स्त्री पुत्र पदार्थ हैं, दृश्य होने के कारण अंत तो सिद्ध होते हैं सवयव होने के कारण कार्य सिद्ध होते हैं और कार्य होने के कारण स्वेतर अपने अतिरिक्त कारण की इनको अपेक्षा रहती है चार वाक मत गया या नहीं गया जब अपने अतिरिक्त इनको कारण की अपेक्षा है निमित्त कारण की भी उपादान कारण की भी तो कोई अतिय कारण ढूंढना पड़ेगा चार वाक मत तो गया तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील तो घटपट स्त्री पुत्र जलधारा आदि को मानने के लिए हम बाध्य हैं अतः यहाँ भी प्रतिभिज्ञा भ्रम ही है हेतु अलग अलग है वहां तो पदार्थ क्षणिक है और यहाँ दृश्य है जो कुछ दृश्य है उसको लेकर प्रतिभिज्ञा भ्रम ही है भगवान श्री कृष्ण का वचन एकादश स्कंध में अब ये श्री कृष्ण विग्रह को लेकर प्रतिभिज्ञा की बात क्या करें श्री कृष्ण विग्रह को लेकर न तो ये क्षणिक है न प्रतिक्षण परिवर्तनशील है क्योंकि कार्य का नहीं है ऐसा नहीं है घटपथ स्त्री पुत्र के समान श्री कृष्ण विग्रह कोई अद्भुत वस्तु है हम तो अपना हृदय उलेर कर कहते हैं और सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्रों के भाष्यों को और गुरुओं की कृपा से और गीता पर जितने संस्कृत में भाष्य है टीकाएँ सब हैं सबका अनुशीलन करके डंके की चोट से कहते हैं हमसे अगर कोई पूछे पंडित जी तो हम यही कहेंगे कि वेदों का सार और जीवन का सार श्री कृष्ण तत्व है भगवान का अवतार विग्रह ठीक है उसमें अत्यंत प्रीति होने के कारण उसकी बात में बहुत कम करता हूँ और कभी कभी करता हूँ भले ही कोई चिर जाए क्योंकि प्रेम का विषय है क्योंकि तो एक बात और कह दें कई बार यहाँ कह भी चुके विषय बहुत है और हमारा विचार ये है कि अगर ये विषय बदला न गया एक एक स्कंध में एक एक अध्याय में तो बहुत कम सामग्री मिलेगी कथा भाग का भी सार्क पूरे भागवत में जीवन दर्शन का क्या स्वरूप है इसको काल की अवधि में व्यक्त करने का भाव है अगर यह विषय अगले बार बदल के ना आ गया तो आएगा भी तो यही सब कहना है आखिर घुमा फिराकर कहना यही है तो हमने संकेत किया सज्जनों क्योंकि जिनके यहाँ ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है उनके यहाँ अवतार की स्वस्थ विधा ही नहीं है जिनका ईश्वर उपादान नहीं है केवल निमित्त है जगत बना ही सकता है जगत बन नहीं सकता है मेकर मैकेनिक और मेटर तीनों नहीं है उनके यहाँ अवतार की स्वस्थ अवधारणा ही नहीं है जैसे मुसलमान अवतार मानेंगे क्या क्रिश्चियन अवतार मानेंगे क्या ईश्वर तो है अवतार नहीं मान सकते और आज समाजी सज्जन भगवान का अवतार मानेंगे क्या नहीं मान सकते नहीं मान सकते हाँ जगत का निमित्त कारण ईश्वर को मानकर भी अवतार के पक्षधर नहीं आए परंतु उनके यहाँ भी साक्षात भगवान का अवतार मान्य नहीं है ग्रहावेशवत यक्षावेश क्योंकि दर्शन की सीमा में कुछ बोलने से भी कठिनाई होती है हर एक व्यक्ति अपनी सीमा में ही काम कर सकता है चीटी की भी कुछ परंपरा है शेर की भी परंपरा है तो जैसे है न्याय सिद्धांत मुक्तावली कार ने मंगलाचरण में तो लिख दिया श्री कृष्ण को जगत का बीज लेकिन राजीव नामक एक शिष्य के अनुरोध पर जब स्वयं टीका लिखने लगे तो उन्होंने कहा अब तो फंसे बीज हमने लिख तो दिया अब टीका हमको लिख नहीं है और न्याय सिद्धांत की सीमा में टीका करेंगे उपादान कारण कर नहीं सकते तो बीज कार्य करना पड़ा कि निमित्त जी शब्द है बीज अर्थ करना पड़ा निमित्त कारण क्योंकि वो दर्शन की सीमा में बंधे इसीलिए कुमार भट्ट महोदय सबरत स्वामी के भाष्य पर वार्तिक लिखने चले आत्मा का प्रसंग आ गया अब क्या करें विद्वान तो थे ही उन्होंने कहा वेदांत ना भाई हम हम तो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानकर ही कर्मकांड का निर्वाह कर सकते हैं अपनी सीमा में पर बंधे हुए हैं अगर आपको अकर्ता अभोक्ता इस कोटि का मुक्तोपिप्य कोटि का आत्म तत्व चाहिए तो वेदांत की ओर जाओ प्रषदों की ओर जाओ यहाँ तो भाई कर्मकांड की चर्चा चल रही है तो कर्म का निर्वाह जिस जिस कोटि का जीव कर सकता है उसी स्तर के जीव का प्रतिपादन हमको अभिष्ट है तो हमने क्या संकेत किया अपनी अपनी सेवा तो आज समाजी भी जगत का निमित्त कारण ही भगवान को मानते हैं तो अवतार नहीं मान सकते और नयायिकों की बात भी कह दी तो एक और बात है जो भगवान का अस्तित्व मानते हैं और भगवान को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं उनका भगवान सगुण निराकार ही होता है न हो साकार हो सकता है न साकार हो सकता है सगुन निराकार ही होगा मुसलमानों का ईश्वर सगुन निराकर क्रिश्चनों का ईश्वर सगुन निराकर आय समाजियों का ईश्वर सगुन निराकार न्यायिकों का ईश्वर सगुन निराकर योगियों का ईश्वर सगुण निराकार वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार इसलिए अवतार की बात कब होगी जब भगवान को जगत का अभिन्न निमित्त निमित्तोपादान कारण माना जाए अब हम जो कह रहे थे भगवान का विग्रह प्रतिविज्ञा का विषय क्यों नहीं यह विषय चल रहा था इसलिए नहीं क्योंकि उसमें जो सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध इत्यादि है ना, वो विकार या परिणाम नहीं है, है। मधुसूदन सरस्वती जी ने शिव महिमन स्तोत्र की टीका में लिखा साकार भगवान भी अनंत होते उनके गुणगण भी अनंत होते हैं इसलिए कोई सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के परिणाम भगवत विग्रह में गुणगण नहीं होते अतः कोई भी भगवत विग्रह के बारे में यह नहीं कह सकता कि भगवान इतने ही सुंदर हैं यह नहीं कह सकता इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव कथा सुनाते थे सनत कुमार इत्यादि ने ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के दिव्य सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध आदि का वर्णन सुना और बिल्कुल लोटपोट हो गए झटपट ऐसे कमनीय विग्रह का दर्शन प्राप्त हो अप्रत्याहत गति होने के कारण वैकुंठ तक पहुंच गए पहुंच गए तो भगवान ने सोचा कि मैं अगवानी करने जाऊं आज ठीक नहीं क्योंकि तो मुझको ही प्रश्न का विषय बना कर लाए आज तो यही उचित है कि श्री लक्ष्मी जी को ही भेज दू लक्ष्मी माता आ गई कहिए क्या संदेश है कैसे शुभागमन हुआ आपका स्वागत उन्होंने कहा कि माँ आप तो भगवान से पराध पर पुरुषोत्तम श्री नारायण के चरण कमलों का संगाहन करती हैं बता दीजिए कितना सुंदर कितना कोमल भगवान का विग्रह उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ऐसी जिज्ञासा है कृपा करके कुछ प्रतीक्षा कीजिए एक बार फिर अनुभव करके आऊँ लक्ष्मी जी तो जाइ अपना काम चरण कमल को चापने लग गए शन काज ने सोचा दो मिनट चार मिनट व्यतीत हो गए देवी तो आ ही नहीं रही हैं ओहो तो मुझसे प्रश्न करने में ही भूल हो गई क्योंकि प्रतिभिज्ञा का विषय कब होगा पूर्वानुभव टूटे फिर अनुभव का संस्कार हो फिर नया अनुभव हो फिर अनुसंधान हो पूर्वा पर के तो अनुभव का विषय हो और टूटे तो भगवान का पूरा विग्रह अनुभव का विषय कभी हो सकता है क्या क्या वस्तु जो है उसकी बात नहीं ना भगवत विग्रह पूरा अनुभव का विषय हो सकता है हम एक इसमें उदाहरण देते हैं जी सूर्य में प्रकाश की अत्ता है फिर भी क्या हमारी आंखों के द्वारा सूर्य का समग्र प्रकाश का ग्रहण हो सकता है लेकिन सूक्ष्म के द्वारा अधिक प्रकाश का अनुभव हो सकता है तो जो ज्यो अपने नेत्रों में क्षमता बढ़ाई जाएगी योग्यता शक्ति बढ़ाई जाएगी त्यों त्यों वो सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक ग्रहण करने की बात बनेगी अभी व्यंजकता बढ़ानी चाहिए ना तो भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान में या भगवान कितने आनंद स्वरूप है इसका उत्तर कोई हो देगा कितने का अर्थ क्या है सीमा है क्या अंतकरण की योग्यता बढ़ती जाए, जितनी जैसे व्याज में क्या होता है पूर्व पूर्व व्याज भी उत्तर उत्तर मूलधन का रूप धारण करता जाता है इसी प्रकार जितना अंतकरण परिष्कृत होगा उतने ही भगवान का सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध्य और आनंद हृदय पर उच्छलित होगा और सुंदर और अधिक दिव्य और और अंत में क्या हो जाएगा जी जैसे अग्नि की एक चिन्हगारी अग्नि का था पता लेने चले तो उसमें विलीन हो जाए समर्पण के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं समुद्र क्षीर सिंधु के एक बूंद क्षेत्र सिंधु का आता पता लेने चले तो उसमें विलय समर्पण विनियोग के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं इसी प्रकार वो चित्त चित्त भगवत तत्व का अनुभव करते करते करते करते ऐसा दिव्य होता होता होता होता अंत में चिन्ह मात्र भगवत रूप से एक हो जाता है लीजिए अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव ही शांत हो जाता है या फिर लीला पूर्वक अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव रहता है तो भगवान के विग्रह को लेकर भी प्रतिभिज्ञा संभव नहीं है भक्तों का मन उबे नहीं इसलिए ये सब का विषय जो चल रहा था कि मानव जीवन की अपूर्वता पर विचार करना चाहिए और अपूर्व का अर्थ क्या है अभूतपूर्व कहते हैं अनुच्छिष्ट जैसे है नासिका के लिए गंध अपूर्व विषय है क्योंकि किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा गंध का अधिगम संभव नहीं है तो मानव जीवन की अपूर्वता क्या है अर्थात देवादि शरीरों में पशुआदि शरीरों में जिस प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं है और मनुष्य शरीर में उस प्रयोजन की सिद्धि संभव है तो उसी को अपूर्व कहेंगे ना वही है सुगमता पूर्वक विरक्ति भक्ति और भगवत प्रबोध की समुपलब्धि यही मानव जीवन की अपूर्वता है ठीक यहाँ तक पहुंचे तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की शक्ति जीवन में उदित हो इसलिए करुणा वरुणालय भगवान ने जगत बनाया अब तक हम तीन दिनों में यहाँ तक पहुंचे अब प्रश्न उठता है कि भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की योग्यता क्यों आवश्यक है इस पर भी थोड़ा विचार करें क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से आत्मा या संप्रसिद्ध थी ये सब श्लोक हैं अब मौलिक अपूर्वता तो समझ में आ गई कृतार्थता की तो योग्यता ही अपूर्वता है मानव जीवन में कृतार्थता के योग्यता ही इसकी अपूर्वता है यह एक बात हुई अब तीसरा प्रश्न है कृतार्थता जगत का वर्ण करने पर क्यों नहीं यह एक विषय है और इस पर हमने कई बार भाव व्यक्त किया और जब ऐसा प्रश्न होगा तब यह घाती तय करना अनिवार्य होगा ये जो भागवत का एक वचन है जड भरत का न सूर यो व्यवहार में नम तत्वावमरसेन सहा मनंति सूरी माने ब्रह्मादि विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते क्या न सूर वो व्यवहार मेनम तत्वावमरसेन सहा मनंति तत्व विचार के समय विचार कुशल मनीषी व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं ठीक है अब क्या होगा जी जगत क्या है इस पर भी एक बड़ी विचित्र बात एक व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान ने वजगोविंदम की टीका लिखी बहुत बढ़िया हिंदी में भी अंग्रेजी में भी मेरे पास सम्मति के लिए उन्होंने भेज दी बहुत ही दिव्य महापुरुष है मैं निंदा नहीं कर रहा लेकिन अपना अपना प्रस्थान होता है तो मैंने लिख दिया सम्मति में कि जगत की असचिदानंद रूपता इसकी वर्णीयता सिद्ध नहीं होने देती तो उन विद्वान ने मैंने लिखा मैंने मैंने लिखा दिया लिखने वाले और थे मैं बोलता गया उन्होंने सोचा महाराज ने लिखाया होगा जगत की सच्चिदानंद रूपता जो जिनको लिखाया उनके प्रमाद से और जुड़ गया। फिर आगे कहा अगर था, तो नहीं सिद्ध होने देती। बिकट वाक्य है। उन्होंने तो प्रूफ संशोधन के समय और हटा दिया अब दईव योग से विमोचन भी, भी मेरे द्वारा ही उस ग्रंथ का होना था जब उन्होंने दिया तो मैंने पहले अपनी सम्मति को पढ़ा मैंने कहा पंडित जी कान में। उन्होंने कहा महाराज प्रेस की गलती नहीं प्रूफ देखने वाले की गलती नहीं मैंने ही हटवाया तो हमने कहा क्यों बड़े अच्छे वाह तो उन्होंने कहा कि सर्वम खल्विदं विदम ब्रह्म वासुदेव शर्मित हमने तो आपके प्रवचन में सुना था और शास्त्रों में पढ़ा था तो जगत अचित अस्चिदा, सच्चिदानंद कैसे हो गया हमने कहा वो, वो यही गुत्थी थी तो हम हाँ हमने कहा हमने तो ठीक ही लिखा था अब बड़ी एक विचित्र बात है झकझोर देने वाली बात है यहाँ पर कि जगत सच्चिदानंद है सर्व खदम ब्रह्म वासुदेव सर तो लक्षण मिलना चाहिए ना क्या लक्षण मिलना चाहिए और वचन की संगति भी सधनी चाहिए और लक्षण भी मिलना चाहिए तो सत्यम ज्ञानमन ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म सत आनंद यद ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेती परमात्मे लक्षण तो ब्रह्म का सचित आनंद है और शरीर और संसार का लक्षण थोड़ा तो यहाँ न्याय बैठे हमारे प्रसन्न होते हम आप सब श्यामाचरण जी सबको देख कर प्रसन्न होते जलते किसी को देखकर नहीं लेकिन न्याय नव्यन्याय न्याय को पढ़ने में व्याकरण और न्याय को आत्मसात करने में कितना धैर्य और तप चाहिए इसलिए आजकल भी नव्य न्याय को आत्मसात करने वाले कोई हैं मिथिला की चीज़ है मूलता मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है अब थोड़ा विचार कीजिए अब इस पर भी नित्य और सत्य में भेद है नयायिकों के यहाँ वैशेषिकों के यहाँ सांख्यों के यहाँ योगियों के यहाँ पूर्णिमांसकों के यहाँ और वेदांतियों के यहाँ माने हमारे यहाँ नित्य और सत्य में अभेद है ये प्रस्थान भेद से परिभाषा भी बदल जाती है घट नित्य तो नहीं है लेकिन सत्य तो है क्या नयायिक वैशेषिक जी घट नित्य तो नहीं है गुण तो फूट जाता है प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से युक्त है नित्य तो नहीं है लेकिन सत्य तो है अर्थक्रियाकारी है मतलब की सिद्धि होती है दृश्य है व्यवहार है इनके यहाँ तो सत्य और नित्य में अंतर है जो नित्य होता है वो सत्य तो होता ही है लेकिन जो सत्य होता है वो अनिवार्यता है। नित्य होता है ये नहीं कह सकते उनके यहाँ तो जो सत्य है वो नित्य है हमारे यहां अंतर पड़ता है कि नित्य किसको कहेंगे जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल में रह ले और भी ऊंची परिभाषा करें तो आत्मज्ञान या ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से जिसका बाध जिसके मिथ्यात्व का निश्चय ना हो सके उसी को हम नित्य कहेंगे उसी को सत्य कहेंगे हमारे यहां नित्य और सत्य एक ही चीज है और उनके यहाँ नित्य और सत्य में अंतर है अब प्रश्न उठता है असतो मासमय तमसो और ना विद्यते भावो मृतोरमामृत कु विद्यो न भाव विद्य स नुरस्तादुत पश्चात्ध्यद्न व्यपदेश मूतम प्रसिद्धम चरण यद तदे तत्ति मे मनीषा भागवत में श्रीकृष्ण भगवान का एकादश में वचन आधा बंते चयन नास्ती वर्तमाने भी तथ्य था मांडव के कारिका का वचन अब प्रश्न उठता है कि आखिर असतो मद गमय यहाँ बंध्या पुत्र के लिए तो असत पद का प्रयोग नहीं किया गया एक बड़ी विचित्र बात है सभी सयाने एक मत तुझी तो प्रतिषेध का विषय निषेध का विषय प्राप्त होगा या प्राप्त विधि और निषेध का विषय क्या होता है इसको जान जाए अब आपका नया नाम फिर बता दो भाई अनंत देव जी महाराज <laughs> क्या एक बड़ी विचित्र बात है निषेध का विषय कौन होता है विधि का विषय कौन होता है इसका ज्ञान ना हो तो न्यायाधीश न्याय के नाम पर अन्याय कर लेगा अरे गुंबजों तीन तीन गुंबजों से युक्त तो ढांचा था अब अनुसंधान कर रहे हो कि मस्जिद लोगों ने बाबरी मस्जिद कह दिए तो पूछना चाहिए था कि गुंबज उसमें थे या मीनारे थी मंदिर का प्रत्यक्ष लक्षण था जिन्होंने देखा है अब उस पर अनुसंधान करवा रहे हो प्रत्यक्ष का अपवाद करके तीन गुंबदों से युक्त कहीं मस्जिद हुआ करती है मंदिर के लक्षण से उसमें न्याय करने वाले को पता ही नहीं न्याय क्या चीज है न्याय क्या करेंगे जी? मैं तो इसलिए टिप्पणी कर सकता हूँ क्योंकि मैं शंकराचार्य के पद पर न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित हूँ तो मैं एक संकेत करना चाहता हूँ निषेध का विषय क्या बनता है अप्राप्त जो होगा उसका निषेध होगा हमारे पूज्य गुरुदेव जब बिहारी भवन वृंदावन में आपके भवन में पढ़ा रहे थे कहा पर वृंदावन बिहारी भवन वाराणसी में तो उन्होंने कहा जब कोई ईश्वर का खंडन करता है स्वर्ग का बहुत आनंद आता है हमको हमको बात समझ में नहीं आई हमने कहा महाराज आपको कष्ट होना चाहिए आनंद क्यों आता है तो कभी कभी महाराज ताली पीट के हंसते थे वैसे उनका हाँ उनका क्रोध तो होता ही नहीं था उनको लेकिन जब हाँ चश्मा हटा लें तो समझो कि अब गया सामने वाला क्या चश्मा हटा लो तो समझ ले कि गया सामने वाला और जब कभी कभी ताली पीट के हंस कभी कभी होता तो ताली पीट के हंसें उन्होंने कहा सुनो बड़े पूर्ण ढंग से उन्होंने हमने इतना प्रश्न किया कि कोई दूसरा होता तो चांटा मार देता लेकिन महाराज बहुत प्रसन्न होते थे हर 10 मिनट में एक प्रश्न कर देता था तो मूर्खता हटानी है तो प्रश्न तो करेंगे एक गुरु के सामने मूर्ख सिद्ध होंगे तो सब जगह विद्वान सिद्ध होंगे अब भय वे जो तमें तुम्हें डराए और गुरुओं के सामने ही पंडित होना चाहेंगे तो सब जगह मूर्ख सिद्ध हो जाएंगे एक जगह तो मूर्ख बने रहने के लिए तैयार रहना चाहिए तो गुरुदेव ने कहा यही तो बात है भाई अप्राप्त का प्रतिषेध होता है या प्राप्त का ईश्वर नहीं है तो ईश्वर का खंडन कैसे कर रहे हो स्वर्ग नहीं है तो खंडन कैसे कर रहे हो हा? किसी धरातल पर किसी का अस्तित्व है तो किसी धरातल पर उसका निषेध होता है अप्राप्त का निषेध नहीं होता है निषेध की प्रसति तो प्राप्त में होती है यह जो एक अकाट्य सिद्धांत है प्रामाणिक टीकाकारों को मान्य इसी के बल पर श्री रामानाचार्य शंकराचार्य बन जाते हैं कैसे ना सतो विद्य बाबा का अर्थ करने चलते हैं अब उनकी कलम जो है रुकती है यहाँ बंध्या पुत्र के लिए असत नहीं कहा होगा भगवान ने क्योंकि अप्राप्त है उसका निषेध कैसे होगा तो जगत के लिए ही असत कहा होगा लीजिए यहाँ पर बिल्कुल ब्राह्मानुजाचार्य महाराज श्री रामानुजाचार्य महाराज शंकराचार्य हो जाते यहाँ पर जगत के लिए ही असत पद का प्रयोग आया होगा बंध्या पुत्र के लिए आया होता तो निषेध कैसे होता बंध्यापुत्र तो अप्राप्त है प्राप्त का निषेध होता है उन्होंने बेखटके पराशर महर्षि का वचन विष्णु पुराण से सम्बुित करके कह दिया कि ज्ञानातरिक्त सब असत है भगवान ज्ञान स्वरूप है उसकी अतिरिक्त सब असत है जगत असत है लो, काम बन गया हमारा बात ये, ये जो है ना सूर व्यवहार में तत्वाव सा मनंती तो प्रतिषेध का विषय कौन होगा निषेध का विषय कौन होगा जो प्राप्त होगा और विधि का विषय कौन होगा जो अप्राप्त होगा अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है प्राप्त में निषेध की प्रसक्ति होती है विधि निषेध की प्रसक्ति का ज्ञान नहीं और न्यायाधीश बन रहे तो अन्यायी तो करेंगे विधि की प्राप्ति कहा होती है भोजन करना चाहिए क्यों कहीं लिखा है लिखा है क्या सोना चाहिए कहीं लिखा है रागता प्राप्त है जी अप्राप्त में विधि की प्रसति होती है रागता प्राप्त है भोजन किए बिना हम रहे सत्य एक सोम नामक विद्यार्थी पहली बार मेरे पास आए तो मैंने तो अपने ढंग से देखा ऐसा टाइट जिसको अंग्रेजी में कहते ऐसा बिल्कुल कार्यक्रम बना दिया तो बाद में मैंने कहा स्वामी चिन्मया महाराज से मुझसे आज बड़ी भूल हुई मैंने तो भोजन का समय ही नहीं लिखा तो हमने सोचा हमारी तरह अक्षर सा बात मान के चलने वाले होंगे महाराज ने कहा आप निश्चिंत रहिए भोजन पहले करेगा पढ़े या ना करे <laughs> आप निश्चिंत रहिए आप बेहोश हो गए कि हमने तो ऐसा आज्ञाकारी नहीं बनेगा कि भोजन छोड़ देगा आपके कहने पर हमने कहा बड़ी भूल हुई कि भोजन का समय तो हमने उसमें लिखा ही नहीं तो उन्होंने कहा वो रागता प्राप्त कर ही लेगा आप चिंता मत कीजिए हमें तो बड़ी बेचैनी हो गई भूल हो तो नहाते नहाते रोना आता है किसी को कर्मी बात कहीं भी कह दें या कोई भूल हो जाए तो हृदय कोसता है कि मानो मणिधर सर्प से जाए मणिक प्रमाद करें तो सबसे यातना हमको ही मिलती है हृदय कोस देता है धोखे में भी प्रमाद हो जाए फिर हमने बुलवाया हमने कहा भोजन उनका दोनों समय किया हमने कहा हमने तो लिखा नहीं था आप भूल गए तो क्या हम भूल गए <laughs> आप भूल गए तो हम भी भूल जाएंगे हमने का बट ठीक है शिष्य ऐसा ही होना चाहिए गुरु अगर भोजन करने के बात भूल भी जाए तो शिष्य को भोजन कर ही लेना चाहिए तो रागता प्राप्ता कहीं लिखा है कि भोजन करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए है नागता प्राप्त में विधि की प्राप्ति होगी तो मरने वाला और मरेगा आजकल यही हो रहा है आजकल क्या हो रहा है जो मंचले व्यक्ति चाहते हैं अराजक तो चाहते हैं और पार्लियामेंट के देवता लो, लोग लोकसभा के वही संविधान बनाते हैं माने मरे हुए को मारने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, पानी को लुढ़काने का मार्ग प्रशस्त करते दो पानी ऊपर ले जाना कठिन है ना मनोवृत्ति तो लुढ़क रही है ग्रह ग्रहित तो बात बस तेपुन पुनी मार पिलायो उपचार बेचारा क्रू क्रूर ग्रह से पहले ग, बिल्कुल व्यथित तो है कोई व्यक्ति ग्रह ग्रहित पुनी बात बस फिर वायु रोग और आ गया वायु रोग और आ गया उधर ज्योतिष को बुलाओ उधर वैद्य को बुलाओ ते पुनी बीछी मार फिर बिच्छू ने डंक मार दिए और ताने वाले को बुलाओ इतने में क्या हुआ पियाय वारुणी उसको किसी ने बिल्कुल वारुणी वरुण जी की कृपा से दिया अब वाली विचित्र बात पिला तो ही की प्राप्ति प्राप्त में होती है और विधि की प्राप्ति अत्यंत अप्राप्त में होती है सोना चाहिए कहा लिखा है सोना तो रागता प्राप्त आहार निद्रा भय मैथुन ये सब में प्रीति प्रवृति निसर्ग सिद्ध है स्वभाव सिद्ध इसलिए विधि के विषय नहीं बनते हैं अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्राप्ति होती है तो प्रश्न उठा कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील है जगत ये तो मान नहीं पड़ेगा सत्य में तारतम्य आ गया तो वास्तविक सत्य कौन होगा क्या वाचारम्भ विकारो नाम ध्येय मृत्यु सत्यम घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है। एक नियम बना लीजिए किसी भी उपादे, उपादान कार्य से निर्मित पदार्थ का नाम दर्शन शास्त्र में उपादेय होता है किसी भी उपादेय की अपेक्षा उपादान क्या होता है ठोस सत्य होता है न पश्चात ये सब हमने वचन पहले संकेत कर दिया तो घटादी भी सत्य है मिट्टी भी सत्य है तो ठोस सत्य कौन है आदि अंतर मध्य में जो रह जाए उपादान वही ठोस सत्य है मिट्टी और पृथ्वी में क्या अंतर है घटक का उपादान कारण मिट्टी है या पृथ्वी व्यस्टि पृथ्वी व्यस्त व्यस्टि पृथ्वी का नाम मिट्टी है समस्टि समस्त पृथ्वी का मिट्टी का नाम पृथ्वी है समष्टि रूप ही मिट्टी का दो किलो चार किलो ले लिए पृथ्वी उसका नाम मिट्टी हो गया संपूर्ण मिट्टी का नाम पृथ्वी हो गया अब पृथ्वी की अपेक्षा पानी ही सत्य है पानी की अपेक्षा क्योंकि निर्विशेष है निर्विशेष जो होता है उपादान प्रयोजक होता है जैसे पृथ्वी में पांच गुण है और जल में गंध नहीं है चार ही गुण है तो पृथ्वी की अपेक्षा जल निर्विशेष है तो उपादान कारण है जल में चार गुण है लेकिन तेज में तीन ही गुण है तो जल की अपेक्षा तेज निर्विशेष है क्योंकि उसमें रस भी नहीं है तो उपादान कारण है और तेज में तीन गुण है वायु में दो ही गुण है उसमें रूप भी नहीं है तो जल की अपेक्षा तेज की अपेक्षा वायु निर्विशेष होने के कारण उपादान कारण है अब अच्छा। वायु में दो गुण है आकाश में कई गुण है उसमें स्पर्श नहीं है केवल शब्द है तो वायु की अपेक्षा निर्विशेष होने के कारण आकाश क्या है उपादान कारण है अब ऐसे ही सांख्यो के अनुसार छोड़ दे जल्दी समय बचाने के लिए नहीं तो इसी जाएंगे तो फिर क्या होगा बहुत कुछ कहना है तो अंत में फिर प्रकृति प्रकृति पर चले उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांचो नहीं है मूलत प्रकृति जो त्रिगुणमय है उसमें शब्द है क्या स्पर्श है क्या रूप है क्या रस है क्या गंध है क्या पांचों की बीजावस्था है अब पांचों की बीजावस्था की अपेक्षा कौन होगा सूक्ष्म जो निर्वीज हो तो जिसमें शब्द का बीज नहीं स्पर्श का बीज नहीं रूप का बीज नहीं रस का बीज नहीं गंध का बीज नहीं मया दक्षिण प्रकृति सचरा चरम हेपुना ने न कौन ते यह जगत परिवर्तित वही शिव तत्व है वही परमात्म तत्व है वही भगवत तत्व है अब क्या सार निकला जी इस प्रकार जगत अनित्य तो है ही अनित्य का हेतु कौन होता है आगमा पायु नित्या जो आवे जावे उत्पत्ति विनाश शील का नाम आगमापायी है आगमापायी का नाम अनित्य है अनित्य का नाम ही असत हो जाता है मतलब भगवान शंकराचार्य महाराज ने एक उद्धृत किया सदैव सत्यम है घटादि की अपेक्षा तो मिट्टी सत्य अंत में एक श्रुति कहती है सदैव सत्यम वास्तव में इन सब पर तो सत्य का उपचार है खालिश प्योर निर्विशेष सत्यू है, बाकी में तो सत्यत्व का उपचार होता है तो जगत की अनित्यता सार्वभौम सिद्धांत है। अरे आप सत्य मानो तो भी तो दृश्य होने के कारण और शरीर को कब तक नित्य मान के रखेंगे तो जगत की अनत, अनित्यता तो है ही और अचित है या नहीं जड़ है शरीर भी जड़ है मुर्दा शरीर को देख ले घटपटा दी पृथ्वी आदि भी जड़ हैं तो अचिद रूपता भी हो गई और दुखप्रदता तो है ही दुख रूपता भी हो गई इसका अर्थ है कि अंतो गुप और दुख प्रदरूप दो शब्द तो मानते हैं दिवाकर जी असत नहीं मानते लेकिन नासो विद्यते भाव और असतो मतगमय वहाँ पर जगत को असत भी कहा गया है पर बंध्या पुत्र के तुल्य नहीं ठीक है बंध्या पुत्र के तुल्य असत नहीं अब क्या हुआ जगत का परिचय बाहरी संसार का परिचय और शरीर का परिचय क्या हुआ असच्चिदानंद ठीक है तो हमने कई बार यहां कहा होगा मरी हुई सुंदरी को नाक से चिपका चिपकावेंगे तो दुर्गंध चमेली जैसी कोई सुगंध थोड़े प्राप्त होगी दुर्गंध की प्राप्ति होगी ना तो फिर असच्चिदानंद का वरण करेंगे तो क्या मिलेगा जी यह जीवन दर्शन और किस पर चरितार्थ नहीं है जीवन दर्शन माने ब्राह्मण पर चरितार्थ हो छत्री पर चरितार्थ ना हो छत्र पर चरितार्थ वैश्य पर चरितार्थ ना हो जीवन का सार्वभौम दर्शन क्या है हिंदू पर चरितार्थ मुसलमान पर चरितार्थ हो या ना हो ऐसी बात अभी हम नहीं कह रहे अभी हम कह रहे सार्वभौम सिद्धांत को जगत माने शरीर और वाह्य संसार का जो भी वरण करेगा वरण करने का अर्थ क्या है जी महत्व बुद्धि पूर्वक अहमता ममता का विषय बनाना ये वर्ण पदार्थ है वरण करने का अर्थ है महत्व बुद्धि पूर्वक अहमता ममता का विषय बनाना अहमता ममता का विषय बिना महत्व बुद्धि के तो संभव ही नहीं है अहमतास्पद ममतास्पद बना लेना जगत को यही वर्ण करना है अब क्या होगा फल जी कोई ऐसा कहे विश्व में जो कह दे ये फल नहीं होगा और अनित्य को वन करेंगे तो मृत्यु का भय प्राप्त होगा किसको नहीं है अचित को वर्ण करेंगे तो मूर्खता का भय प्राप्त होगा ज्यादा बढ़ेगी तो मूर्खता का भय प्राप्त होगा दुख का दुख रूप या दुखमय तीन शब्दों का प्रयोग होता है बौद्ध दर्शन के अनुसार जब भगवान शंकराचार्य लिखते हैं वैराग्य की पुष्टि के लिए तब कहते हैं दुख अपने दर्शन के अनुसार लिखेंगे तो दुख मय दोनों मानता अंतर है दुख रूप और क्योंकि वहां तो असत कारणवाद शून्य में जाकर पर्यवसान होगा ना जगत का तो वहां दुख मय नहीं है मय मय प्रत्यत् तो विकार्थक हो जाएगा ना वहां मय नहीं दुख रूप और जब हम वेदांत प्रस्थान के अनुसार बोलेंगे तो आनंदा देव खलिमानी भूतानी जायंते और अंत में सुखमस मूपम योगलिएमय कहना होगा दुख रूप नहीं दोनों प्रस्थान बोलने में एक शब्द दो अक्षर दो शब्द अलग हो जाए जुड़ जाए तो आकाश पाताल का अंतर हो जाता है इतना यह शास्त्र गंभीर है आगे चलिए सच्चिदानंद रूप का वर्ण करेंगे तो मृत्यु मूर्खता और दुख का भय प्राप्त होगा ये किसको नहीं प्राप्त है जिसने शरीर और संसार को महत्व बुद्धि पूर्वक अपनाया जिसने अमता ममता इसमें रहा, सबको ये तीनों उपहार प्राप्त हैं। कई बार कह चुके इसलिए झटपट अब गाढ़ी नींद में यह नहीं प्राप्त है व्यतिरिक गाढ़ी नींद में नहीं प्राप्त है स्वप्न में प्राप्त है ए, मृत्यु का भाई स्वप्न में प्राप्त है सुसुप्ति में नहीं मूर्खता का वह स्वप्न में जागृत में प्राप्त है सुसुप्ति में नहीं त्रिवृत्त वेदना की, की दुख की प्राप्ति जागृत स्वप्न में, है, में, नहीं। में क्यों नहीं है अगर आत्मा का स्वरूप ही हो तब सुसुप्ति में भी होना चाहिए सुसुप्ति में क्यों नहीं है जी क्योंकि तो अहमता ममता का आश्रय अंत करण क्या क्या लिखा भागवत में प्रसुपते अहमी सब प्रसुप्ते नो योग ईश्वर जी ने अहमता ममता का आश्रय अंत भी सो जाता है विलीन हो जाता है इसका मतलब जब इनमें अहमता ममता जगती है तो मृत्यु मूर्खता दुख का भय होता है इसका अर्थ यह हुआ सार्वभम सिद्धांत है मृत्यु का भय आत्मा की परंपरा से प्राप्त नहीं है ये सार्वभम परंपरा माने वैदिक दर्शन का सार्वभम सिद्धांत है चारवाक दर्शन का नहीं मृत्यु का जो भय है वो आत्म परंपरा से प्राप्त नहीं है अच्छा मूर्खता का भय आत्मा की परंपरा से प्राप्त नहीं है और दुख आत्मा की परंपरा से प्राप्त नहीं है अब प्रश्न उठा कि हमने जो उठाया ये अकृतार्थता का मूल कारण क्या है हमारी चाह का विषय ही परमात्मा है हमारे गुरुदेव ने लिखा नास्तिक भी आस्तिक अर्थात अनिश्वर विश्व में कोई नहीं है वो तो वैसा ही है जैसे मम मुखे जीववा नास्ति कोई बोल करके है मेरे मुख में जीव नहीं है तो जीभवा का मंडन होगा या खंडन ईश्वर को मैं नहीं मानता ऐसा जो कहते हैं वो नहीं हैं ईश्वर को वो भी मानते हैं आस्तिक नास्तिक भी आस्तिक भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में गुरुदेव का एक ऐसा महत्वपूर्ण लेख है कि हजारों व्यक्तियों के हृदय को बदल डाला वो कहते हैं आपकी चाह का मौलिक विषय का नाम ही ईश्वर है हर व्यक्ति मृत्युंजय पद को चाहता है सदरूप होकर अवशिष्ट रहना चाहता है काल से कबलित ना हो मान भूवम ही भूयासम पंचदशी ऐसी भावना है तो फिर एक विचित्र बात है कि भूख लगे और जगत में भोजन का अस्तित्व ना हो भूख लगना ही भोजन के अस्तित्व में प्रमाण है प्यास लगना ही पानी के अस्तित्व में प्रमाण है तो सदरूप से अवशिष्ट रहने की जो वासना भावना है वही सदरूप होने में प्रमाण है कोई सदरूप तत्व है हमसे भिन्न है तो हम चाहते हैं सदरूप होकर रहना हमसे भिन्न सत है तो वैसे ही होगा वो जैसे है कि लोहा से भिन्न है अग्नि तो काला कलूटा लोहा दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में चपेट में आवेगा तो उसमें भी दाह प्रकाश का संचार होगा लेकिन वो स्वयं अग्नि तो नहीं कहा जाएगा दगधुर दगधा अग्नि के भी अग्नि के रूप में अग्नि का वर्ण होगा तो अब प्रश्न उठा कि मौलिक चाह का विषय रोटी आदि है क्या इस पर बहुत बोल चुके हैं पहले झटपट आवाते हैं और में भी हो गया मौलिक चाह का विषय रोटी हो तो भर रोटी खाने के बाद या इसमें विष मिला है समझ लेने के बाद फिर क्यों नहीं प्रवृत्ति होती प्रवृत्ति निवृत्ति का मूल कारण क्या है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना मृत्यु का भय मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अमता ममता के कारण अमृतत्व की भावना स्वरूप के कारण स्वरूप वैभव है हम जाने या ना जाने हमारा स्वरूप जो है वो हमसे छिन्नता नहीं है नाभिमंडल में कस्तूरी का ज्ञान हो या ना हो आखिर गंध के प्रति मृग तो आसक्त रहेगा और स्वरूप वैभव के बल पर उसको गंध की प्राप्ति भी होगी लेकिन भटकना बंद नहीं होगा अज्ञान के कारण इधर सुंघेगा उधर सुंघेगा इसी प्रकार सदरूप होने की भावना सत्य के अस्तित्व में प्रमाण है वो सत्य हमसे भिन्न होगा तो हम सत्य होकर नहीं रहेंगे अर्थात सदरूपता सिद्ध इसी प्रकार अखंड विज्ञान की भावना जो है मूर्खता का भय और विज्ञान की भावना मूर्खता का भय जड़ वस्तु में ममता ममता की परंपरा से विज्ञान का भय स्वरूप वैभव के प्रभाव से इसी प्रकार दुःख का भय और आनंद की भावना अज्ञान और दुख पर शरीर संसार में अहमता ममता की परंपरा से दुख का भय है और आत्म परंपरा से सुख की भावना है इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक आदमी व्यक्ति नान्या पंथा विद्यतनाय स्वयं की सच्चिदानंद रूपता का विज्ञान न प्राप्त कर ले तब तक शरीर और संसार में भटकता ही रहेगा तो जीवन दर्शन क्या है जीवन की मौलिक चाह इच्छा के विषय के रूप में आत्मा का वर्ण करना आधा हो पूरा न्याय आ गया वेदांत आ गया इंद्रिय जन्य ज्ञान जिससे आधा हो इसका मतलब ज्ञान स्वरूप अधोक्षज का अर्थ क्या हुआ इंद्रिय जन्य ज्ञान देखिए न्यायिकों के अनुसार मोक्ष का स्वरूप क्या होगा 21 प्रकार के दुखों का उच्छेद अर्थात उसकी अनुभूति कट जाए सदा के लिए पांच ज्ञानेंद्रियां और एक मन छह इंद्रिय हो गए उनके यहाँ और छह इंद्रियों के विषय और प्रकार के ज्ञान शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान क्षेत्र अठारह सुख और दुख सुख भी दुख है देखिए अयोग क्योंकि आयोग के गर्भ से टपकेगा पर्यवशान दुख में होगा यानी नैयायिक दहला देते हैं हृदय को सुख का नाम भी उनके यहाँ दुख है फिर दुख तो दुख है ही गीता में मात्रास पर शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यास्व भारत सुख को भी सही है, है गुलाब जामुन और करेला दोनों से बचिए बची हैोगी का सुख रुला देगा प्रियम रोद्यती इसलिए भगवान ने कहा अनितम्सिक्षस्व तितीक्षा केवल दुख को लेकर ही नहीं सुख को लेकर भी इसका अर्थ क्या हुआ सुख दुख ये हो गए कितने हो गए जी बीस इक्कीस शरीर ये इक्कीस प्रकार के दुखों का उच्छेद इसमें भी एक बात दो वर्ष तीन वर्ष पहले कह चुके हैं आधोक्षत की बात कह के आय जन को विराम दें एक विचित्र बात है देखो जी फिर नाम आपका भूल गए जो हैं वो हैं अनंत जी हाँ अनंत जी देखे आखिर जगत को भुलाकर रहने का अभ्यास कीजिए शरीर को भुलाकर रहने का अभ्यास कीजिए इसमें द्वैती अद्वैती की विभाजक रेखा नहीं है इसको मैं दार्शनिक धरातल पर कहता हूँ पहले अनुभव की बात कहता हूँ हाँ आप समझ जाएंगे जो गृहस्थ थे पत्नी बड़ी अनुकूल थी और पत्नी को लेकर ही धर्म कर्म और सब जगह संतों के पास में जाते थे बड़े सच्चरित्र तो सब कुछ ठीक लेकिन दैव योग से पत्नी का वियोग हो गया तो उनकी दुर्दशा हो गई क्योंकि पत्नी से थोड़े समय भी अलग होकर रहने का अभ्यास नहीं किया था ऐसे कई व्यक्ति हमारी जानकारी में हैं बुरा न मानो होली है और ये निंदा की बात नहीं है कुछ समय निंदा की बात नहीं है हाँ निंदा की बात नहीं है बड़ी ऊँची इसका अर्थ क्या है शरीर को भूला अब हम कहना क्या चाहते हैं झटपट कहना यह चाहते हैं दिवाकर जी महाराज आप द्वैती हैं यादवती इसकी बात नहीं है आप मोक्ष का साधन क्या मानते है? हैं ज्ञान मानते हैं भक्ति मानते हैं या कर्म मानते हैं तीन में कोई तो मानते होंगे अगर आप मोक्ष का साधन ज्ञान मानते हैं माने अंतिम चोट अज्ञान पर ज्ञान ही डाल सकता है अन्य कोई नहीं ज्ञान मुक्ति ही नान्य पंथा विद्यते नाय हम तीनों प्रस्थान को लेंगे कोई पक्षपात नहीं करेंगे अगर आप ज्ञान को मोक्ष का साधन मानते हैं तो देहाग के बाद ज्ञान आपको हो गया देहत त्याग के बाद आपको भेद का द्वैत का दर्शन होगा क्या नैक जी नहीं होगा नहीं होगा विचित्र बात है आप द्वैती नहीं हजार बस द्वैत का अर्थ होता है दो या दो से अधिक आप द्वैती हैं हजारों पदार्थों का अस्तित्व मानिए सबको सत मानिए परंतु अज्ञान मूलक बंधन है जो ही आपने माना तो ज्ञान मूलक ही मोक्ष होगा ये आपको मानने की बाध्यता प्राप्त हो गई है और जो आपने ज्ञान से मोक्ष माना वही ज्ञानी जी जब आपका शरीर छूटेगा एक राष्ट्रपति हो गए जय सिंह ज्ञानी ज्ञानी जी जब आपका शरीर छूटेगा तो किसी भी द्वैत का भान होगा आत्मा का भी भान होगा भेद का भान होगा नहीं जी सबको भूल कर माने किसी का भान नहीं होगा मोक्ष में अच्छा जी बौद्ध ज्ञान से मोक्ष मानते हैं तो यह अनिवार्य है कि बौद्ध को मरने के बाद ज्ञानी बुद्ध अगर कोई मर गया ज्ञानी बौद्ध मर गया तो उसको किसी भेद का भान नहीं होगा फिर अच्छा जैनी भी एक प्रकार से किसी अंश ने ज्ञान से जैनी नहीं कहना चाहिए जैन भी जैन भी एक प्रकार से ज्ञान से मोक्ष मानते हैं उनके यहां भी न्यायिक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं तो ज्ञानोत्तर शरीर छूटने के बाद भेद का दर्शन नहीं होगा वैशेषिक ज्ञान से, से मोक्ष मानते हैं तो विधेय होने पर भेद का दर्शन नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा अनिवार्य नियम है इसी प्रकार संख्यवादी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं योगी अभिप्लव विवेक ख्या ज्ञान से मोक्ष मानते हैं भगवान शंकराचार्य इत्यादि मनीषी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं श्री वल्लभाचार्य महाराज ज्ञान और भक्ति दोनों से मोक्ष मानते हैं तो जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है उनको तो सदा के लिए हम न तुम दफ्तर गुम दृश्य की सहिष्णुता को खीण करके केवल मैं ही रह गया और मेरा भी मुझको भान नहीं होगा क्योंकि भान स्वरूप है या जो कुछ भी है ज्ञान से मोक्ष माना तो भेद का दर्शन सदा के लिए अमान्य होना चाहिए इतनी सहिष्णुता इतना बल आना चाहिए तो पत्नी का भी दर्शन नहीं होगा हम श्री कृष्ण और गुरु की बात क्यों कहें पत्नी का फिर कभी दर्शन नहीं होगा लो जी हाँ किसी भे, भेद का दर्शन ही नहीं, नहीं होगा अब दूसरा प्रस्थान है भक्ति से मोक्ष हम तो सबको लेकर चल रहे भाई कोई पक्षपात की बात हो रहे भक्ति से तो किसकी भक्ति से अधोक्षद की बात तो कह दी भगवान की भक्ति से ज्ञान स्वरूप ज्ञान अखंड एक सीतावर भगवान कोई अज्ञानी होते हैं भगवान का शरीर कोई पांच भौतिक होता है कोई सत्य धात्मय होता है निरावरण ब्रह्म निरावरण ब्रह्म श्री राम कृष्णादी उनकी भक्ति से मोक्ष मानेंगे का क्या हुआ श्री वल्लभाचार्य के प्रस्थान में बड़ी एक समस्या आ गई उनके एक संस्कृत का ग्रंथ में पढ़ रहा था उस सम्प्रदाय का सिद्धांत तो उनका है विशुद्ध द्वैत लेकिन विशुद्धा द्वैत पर ठीक कैसे पाएंगे एक समस्या है यह नहीं कि मैं चिरा रहा हूं उन्हीं के ग्रंथ में यह प्रश्न उठाया गया मैं चिराता नहीं किसी को हां वारा बारह बल्लभाचार्यों के बीच में वल्लभ सिद्धांत पर मैं प्रवचन करता हूं और बड़े चाव से सुनते हैं और कहीं नहीं कहते कि आप हमारी बात बिगाड़ कर बोलते हैं वो कहते हमारा हृदय आप बोलते हैं ये गुरुदेव की कृपा है और स्वामी अखंडानंदा की कृपा है इन दो महापुरुषों को स्वामी अखंडानंद जी को आध्यात्मिक क्षेत्र में, में पूजित में माता मानता हूँ और गुरुदेव को आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरुदेव तो मानते ही हूँ पिता मानता हूँ इन दोनों की कृपा से ये सब वैसे मैंने पूज्य वामदेव जी महाराज से बहुतों से पढ़ा लेकिन ये जो वैष्णव सिद्धांत ये सब की समीक्षा आदि तो इन दो महापुरुषों के देन है तो हमने संकेत किया जन वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत क्या है विशुद्धा द्वैत विशुद्धा द्वैत में है तो फिर किसी का दर्शन नहीं होगा मोक्ष में तो लीला की भगवान का भी दर्शन नहीं होगा नहीं होगा अपने सिद्धांत पर अगर वो अडिग रहे नहीं हो सकता है उन्ही के मत में उन्हीं के ग्रंथ में लिखा है तब उनको विशिष्टा द्वैतरना पड़ता है रामानुजाचार्य महाराज ने व्यावहारिक धरातल पर एक ऐसा प्रस्तुत किया कि विश्राम के लिए अंत में वहां व्यक्ति को जाना पड़ता है इसलिए अपी दीक्षित जी ने शिवार दीपिका दीका में कहा मैं हूं बिल्कुल केवला द्वैत का पक्षधर लेकिन मन को आनंद प्रदान करने के लिए विशिष्टाद्वैती बनकर मैं टीका लिख रहा हूं तो विशुद्धाद्वैती को भी विशिष्टाद्वैती बनना पड़ता है नहीं तो उनको शरीर छूट गया उनको सदा के लिए श्रीकृष्ण का भवान हो जाए तो अंजन कहाँ आंख जाए फूचे अरे श्री कृष्ण के लिए तो सब कुछ किया और श्री कृष्ण ही का भवान हो जाएगा ये क्या सिद्धांत हुआ तो सिद्धांतता विशुद्ध विशुद्धा द्वैत लेकिन अपने सिद्धांत की सीमा में तो राधा रानी विश्वानुनंद का श्री कृष्ण चंद्र का उनके परिकर का उनकी सखियों का भी दर्शन नहीं हो सकता है गोचारण लीला लीला कुछ नहीं संभव है मोक्ष में तो उन्होंने कहा भाई लीला पूर्वक फिर विशिष्टा द्वैत को स्वीकार करते हैं ताकि भगवान का दर्शन आदि अच्छा ये कहें शंकराचार्य ने इसको नहीं माना देखिए देखिये वेदस्तुति पर श्रीधर स्वामी की टीका है भगवान शंकराचार्य का नाम लिए बिना सार्वज्ञ आचार्य कहकर उन्होंने एक वचन उद्धुत किया है और वो ना निसि, निसिम्म पूर्व तापनी उपनिषद पर शंकराचार्य महाराज की टीका है उत्तर पर विद्यारण स्वामी जी की टीका है तो मुक्ता अपी लीला विग्रहम या लीलाया विग्रह कृतवा तम नगवंत तम भगवंतम भजनते भगवान शंकराचार्य का भाष्य उस पर टीका क्योंकि इनकी है विद्यारण स्वामी जी की इसलिए किसी दूसरे का भाष्य नहीं माना जाता श्रीधर स्वामी जी ने या वचन वेद स्तुति की टीका में तो भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि जैसे भगवान लीलापूर्वक क्लेश कर्म विपाक का आशय से अपराष्ट होकर भी लीलापूर्वक अवतार विग्रह धारण करते हैं वैसे उनका वजन करने का जिनको चस्का पड़ गया है कैवल्य मोक्ष की योग्यता रहने पर भी एक चांस है एक विभाग है अवसर है अगर वो चाहें तो सर्वतोभाविन पुर्यष्ट का भान प्राप्त न हो या संकल्प लेकर शरीर छोड़ दें तो लीला पुरुषोत्तम का भजन करने के लिए उनको लीला एक पार्षद विग्रह ऐसा दिव्य विग्रह मिलेगा जिससे वो भगवान की लीलाओं का अनुशीलन अनुसंधान कर सकेंगे अब शंकराचार्य महाराज ने ये कहा और वल्लभाचार्य महाराज ने यह कहा तो हमने संकेत किया भक्ति से जब आप या कोई मोक्ष मानेंगे तब क्या होगा तब क्या होगा तो प्राकृत जीवों के समान, के समान अविद्या काम कर्म वशीभूत होकर बंधन तो नहीं मिलेगा जन्म तो नहीं होगा वो दिव्य चिंत लीला शक्ति के वशीभूत होकर ही जन्म कर्म की स्वीकृति होगी और वहां भगवान की लीला चलती रहेगी यह अब कर्म से मोक्ष माना कि उन्होंने जी दयानंद स्वामी जी ने पूज्य स्वामी अखंडा कहते बाद बड़े दिव्य बहुत अच्छे दयानंद स्वामी एक ईमानदारी का परिचय दिया कि कर्म से मोक्ष माना तो जो कृतक होता है वो अनित्य होता है नास्तिक कृतक कृत्य नास्तिक कृतः कृत न अकृत कृता न अस्ति तो उन्होंने मोक्ष को अनित्य मान लिया महाप्रलय के बाद मुक्त जीव का भी मान लिया कर्म से मोक्ष होगा तो अनित्य ही होगा और से मोक्ष होगा तो दूसरे के ज्ञान से होगा तो अनित्य होगा अपने तात्विक स्वरूप के बोध से होगा तो नित्य होगा अगर आप मोक्ष को नित्य बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहेंगे मोक्ष भी हुआ और अनित्य भी हुआ तो गए दयानंद स्वामी के खाते में मोक्ष को नित्य बनाना चाहते हैं तो बड़ी विचित्र पहली है जी तो फिर आपको प्रियतम का भी दर्शन नहीं होगा इसलिए फिर क्या करना चाहिए बीच का ये भक्ति मार्ग है भाई बीच का भक्ति मार्ग योग्यता तू अर्जित कर लो कई वाले मोक्ष की लेकिन या विशुद्ध अद्वैत की लेकिन संकल्प एक रख लो कि भगवान का दर्शन उनकी लीला की अनुकृति बनी रहे ये ऐसी भी एक धारा है इस धारा के अनुसार जो रहना चाहते हैं वो रहें कोई आपत्ति नहीं लेकिन मूल बात है कि आप मोक्ष को नित्य कैसे सिद्ध करेंगे अगर कर्म का फल मानेंगे कर्म का फल तो अनित्य है दर्शन फिर नहीं रोकेगा वो तो दर्शन गला पकड़ लेता है दर्शन सास्त्र से पिंड छुड़ाना बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं घर में शोर होना अलग बात है दर्शन शास्त्र तो नियम पर चलता है गणित तो नियम पर चलेगा तीन और दो पौने पांच नहीं साढ़े पांच नहीं सावा पांच नहीं है तीन और दो पांच ही होगा दो चार तो क्या होगा पौने पांच में भी पांच है लेकिन तीन और दो पौने पांच नहीं सावा पांच में भी पांच है अनुगति नहीं हुआ तो तीन दो पांच हो तो गणित कहेगा ठीक और कुछ है पौने पांच सावा पांच साढ़े पांच दो ठीक अरे मोक्ष आपको चाहिए अंत में मोक्ष नित्य चाहिए या अनित्य अनित्य मोक्ष हुआ तो मोक्ष ही क्या रहेगा नित्य मोक्ष चाहिए तो ज्ञान से होगा ज्ञान से मोक्ष नित्य कब होगा जब आत्मा की ब्रह्मरूपता मानेंगे अब कहेंगे तो फिर क्या हुआ भाई भगवान की लीला ही चौपट हो गई सुसुप्ति में ही लीला का दर्शन संभव नहीं है निर्विकल समाधि में संभव नहीं है केवल मोक्ष में संभव नहीं है महाप्रलय में लीला का दर्शन संभव नहीं है हम तो मारे गए तब कहा कि लीला पूर्वक आप भक्ति को स्वीकार कीजिए ये ये है योग्यता आप ऐसी अर्जित कीजिए कि केवल मोक्ष आपको सुलभ हो सके और लीला आप भक्ति मार्ग पर चलिए इसीलिए काक वसुंधी ने कहा इस कौ के शरीर से मुझको राम भगवान की भक्ति प्राप्त हुई मैं समर्थ हूं जब चाहू शरीर को छोड़ दूंग लेकिन मैं मुझे यह शरीर बड़ा प्यारा है इस काक शरीर का भी मैं त्याग नहीं करता भले कोई चाण्डाल का शरीर कहे मुझे बहुत प्यारा है तो भले ही ये भी एक विधा है कि आप फिर दिव्य उसको क्या कहते हैं ये भक्त यहाँ पर अंत चिंतित भगवान शंकराचार्य कहते विद्वत् और यहाँ के ब्रजवासी कहते अंतश्चिंत वपू के द्वारा भगवान का ये है यावत जीवन या जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत दर्शन आदि कीजिए और अगर संकल्प रह गया तो देहा त्याग के बाद भी भगवान जहां भेज दें जन्म लेते रहिए लीला शरीर छोड़ते रहिए उनके लोक में जाना चाहे वहां दर्शन करते रहिए और अपनी अपनी भाई इच्छा की बात है चाह की बात है हमारे यहां रबरी कचौरी एक और एक ठाकुर साहब है छत्तीसगढ़ के है चावल मिले तो पेट भरे नहीं तो भूखे रह जाते अगर आपका मनोबल ऐसा है कि न ईश्वर का दर्शन हो न लीला का दर्शन हो न स्त्री का दर्शन हो न अपना दर्शन हो अपना दर्शन कैसे होगा फिर द्वैत की प्राप्ति होगी किसी भेद का दर्शन ना हो जैसा सच्चिदानंद स्वरूपात्म तत्व है वैसे होकर सदा के लिए रह जाए इतना बड़ा बल फट जाएगा हे धैर्य सामान्य धैर्य नहीं है सदा के लिए किसी भेद का दर्शन ना हो भाई भेद का दर्शन होगा तो लीलापूर्वक लीलापूर्वक सही तो अगर ऐसा मनोबल आपका या किसी का पुष्ट हो चुका है तो वो भी मार्ग है लेकिन दार्शनिक धरातल पर जीवन की सार्थकता का निरूपण ये किया गया अंतोगत्वा जीवन की सार्थकता आत्मा की सच्चिदानंद रूपता के अचल निश्चय में है और उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का जो स्तमीय विग्रह सगुण साकार है उनकी आराधना से उनके पद पद्मों में भक्ति से जैसे भगवान कोई बंधन को प्राप्त नहीं है वैसे उनके परिकर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते इसमें एक ललित दृष्टांत दार्शनिक धरातल पर रखकर आज के प्रवचन को विराम देता हूँ अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक उसके संपर्क में जो आ गया क्या उसको सर्दी सताती है क्या अंधकार में भटकता है इस प्रकार भगवान का सगुण साकार भगवान भी वही है सगुण साकार भगवान भी कहे ऐसे नहीं वही सच्चिदानंद है सगुण साकार भगवान का ऐसा संपर्क किसी को सद गया तो कौन कहेगा कि बद्ध है नहीं कहेगा लेकिन कई न्याय से जब अग्नि के संपर्क में आने वाले को भी सर्दी और अंधकार के चपेट में नहीं भटकना पड़ता तो फिर कहीं अग्नि ही हो जाए तब तो? अग्नि ही हो जाए तब दोनों मार्ग पर स्वस्थ रखना चाहिए भागवत के अनुसार कहीं वो सच्चिदानंद होकर ही अवशिष्ट रह गए तो तो कहने ही क्या है और नहीं भी रहे तो भगवत विग्रह का सायुज्य या सामीप ये सब जो रुचि के ऊपर निर्भर है सान्निध्य बना रहना चाहिए सानिध्य बना रहेगा तो अग्नि का सान्निध्य है तो दाह और प्रकाश की प्राप्ति है अर्थात अंधकार और क्या सर्दी शीत से दूर रहेंगे तो भगवान का सानिध्य मिलना चाहिए जी बस देव लीला लीला लीला धर्मचंद जी कहते थे कह ये गीता में सखी है या नहीं उन्होंने कहा क्यों नहीं है जी जरा मरण मोक्षाया मामा सीत ये गीता का सातमा अध्याय जन्म का निषेध किया गया क्या जरा मरण मोक्षाया जरा मरण रहित शरीर सखी का शरीर मिलता हमने कहा बहुत अच्छी बात गीता से बातचीत हमने कहा है नहीं, बिल्कुल ठीक तो है भजन की जी हमारे पेट में क्या दर्द अरे हम तो तरसते हैं कहीं मुरली का इतना अंश दिख जाए तो हम कितार समझेंगे मुरली मनोहर देख जाए भक्तों को कौन कोसेगा भाई मुक्तोप ब्रह्म में है ना मुक्त मुनि नाम मृग्यम तो सिर पर उठाकर चलने योग्य होगा उसकी आलोचना निंदा नहीं है लेकिन दर्शन प्रस्थान में ये सब बातें तो अनिवार्य है इतने आज होली निकट है